ओम सह नवतो सहनौन तो सह तेजस्विनावधीतमस्तु कर्वा वह तेजस्वीधीतमस्त शांति शांति हाँ जी हाँ बोलिए जी हम्म हम्म और के ज्ञान अन्य की सिद्धि में नहीं तद अन्यत वह अन्य है अर्थात शरीर से भिन्न है और वो ज्ञान है और वो ज्ञान आत्मा की सिद्धि में कारण बनता है हम्म यद निष्प्यते तदेव वर्तते ठीक है यदि निष्प्यते तदेव ठीक है और कुछ नहीं चलें चले द्वितीयानी कम आत्मनो अविनाभूत सहकारी खाली अंत करण विशेष लक्ष्यति तदर्शनाय सूत्र कहते हैं आत्मन अविनाभूत सहकारी आत्मा का अविनाभूत अविनाभूत का मतलब है नित्य संबंध से रहने वाला साथ रहने वाला खलु अंत अंदर का करण आंतरिक साधन क्या है वो मन मन है मनोलक्ष मन का लक्षण करते हैं लक्षण विशेष प्रदर्शन उस मन के विशेष लक्षण को दिखाने के लिए प्रस्तुत सूत्र है बोलेगा आत्मेंद्रिय आत्मेंद्रियार्थ सन्निकर्षे ज्ञान से भाव मनसो मनसोलिंगम आत्मा इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षे आत्मा का इंद्री इंद्री का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने पर ज्ञान से ज्ञान का होना और ज्ञान का ना होना ये मन को बताने का चिन्ह बनता है लिंग बनता है मन को सिद्ध करने में लिंग है चिन्ह है क्या ज्ञान का होना और ज्ञान का ना होना पहले भाष्य को देख लीजिएगा सरल है आत्मेंद्रियार्थान सन्निकर्षे सति आत्मा का इंद्री इंद्री के इंद्री का अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो जाने पर आत्मेंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर शब्दादि ज्ञान से कदाचित भाव शब्दादि विषयों का जो ज्ञान है कदाचित भाव कभी तो होता है यानी शब्दादि का ज्ञान कभी तो होता है भाव अर्थात खलु उत्पादो भवति कभी ज्ञान उत्पन्न होता है कदाचित अभाव अर्थात इति कभी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है मनसो मनसोलिंगमस्ती ये मन का लिंग है अस्थि कि अंतकरण यदअपेक्ष ज्ञान से उत्पाद अनुत्पादो अनुत्त अस्ति किम अंत करण कोई अंदर का साधन है यदपेक्षा जिसकी अपेक्षा से ही कभी ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है कभी नहीं हो रही है ऐसा कैसे कहते हैं सर्वेन्द्रिय सह संबंधस्य से खलु आत्मना आत्मा तो सभी इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है पर सभी इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ होता हुआ भी कभी ज्ञान उत्पन्न हो रहा है कभी उत्पन्न नहीं हो रहा है इसका मतलब है हाँ जी अच्छा आप नहीं लिख पाए हाँ आप पहले बता देते हैं, मैं और धीरे से बोल देता हूं शब्दादि ज्ञान से कदाचित भाव शब्दादि विषयों का कभी कभी ज्ञान होता है अर्थात कभी ज्ञान उत्पन्न होता है ठीक है आपको बीच में हां जी ऐसा बोलना चाहे ताकि मैं आगे बढूं। कदाचित अभाव और कभी कभी ज्ञान का अभाव होता है अर्थात उत्पन्न नहीं होता है इति मनसोलिंगम अस्ती ऐसा जो हो रहा है ये मन को बताता है यह मन का ये लिंग है जान का होना या ना होना ये मन को सिद्ध करता है अस्थि किमपी अंतकरणम हमारे शरीर में कोई एक अंदर का साधन है यद अपेक्षा जिसकी अपेक्षा से ज्ञान उत्पाद अनुत्पादो भवता ज्ञान की उत्पत्ति अथवा अनुत्पत्ति हो रही है यानी जिसकी अपेक्षा से जिसके कारण से कभी ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है कभी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो रही है यानी उस मन के जुड़ जाने पर ज्ञान हो रहा है उस मन के ना जुड़ने पर ज्ञान नहीं हो रहा है मतलब कोई ऐसा साधन अंदर आंतरिक साधन है कारण है जिसके जुड़ने पर ज्ञान हो रहा है जिसके न जुड़ने पर ज्ञान नहीं हो रहा और वो क्या है उसी का नाम मन है ये कहना चाहते हैं ये कैसे पता लग रहा है तो कह रहे हैं सर्वेंद्रिय सह संबंधस्य से आप खलु आत्मना आत्मा का संबंध आत्मा का जुड़ना ये सभी इंद्रियों के साथ है आत्मा तो सभी इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है फिर भी सभी इंद्रियों का ज्ञान नहीं हो रहा है इससे यह पता लगता है जब वहां मन जुड़ जाएगा तब उस इंद्री का ज्ञान होगा यदि बीच में वो कड़ी मन नहीं जुड़ेगा तो उस इंद्री का ज्ञान नहीं होगा हाजी जुड़ा जुड़ा जुड़ावा का मतलब है उसका संबंध है संपर्क है जैसे मैं आप सबको देख ही रहा हूं ना मतलब आपका आपके साथ मेरा संबंध तो है ही यहाँ पर लेकिन ये संबंध होता हुआ भी जब मैं अपने मन को प्रेरित करूंगा आपकी ओर पर्टिकुलर विशेष रूप से तब आपको ही देख पाऊंगा ये सब नजरअंदाज हो जाएंगे सामान्य संबंध है ना ऐसा उसी को गया आप ये यूं नहीं करूं? आ, ऐसा कहना चाहे कि कि जैसे मन आत्मा के साथ सीधा जुड़ा हुआ है ठीक है ना? और फिर इंद्रियां हैं, तो बीच में से मन को हटा दीजिए तो वैसे जुड़ी हुई सारी इंद्रियां आत्मा के साथ में। बीच में जो कड़ी मन है ना उसको हटा दो तो जुड़ी हुई है सभी जुड़ी हुई है इंद्रिया वो मन का, मन मन का को बीच में लाएंगे तब ऐसा कहोगे ना जब मन नहीं मन को रख रक तो रखोगे नहीं ना तो इंद्रियों के साथ संपर्क है ना उसका जब आप मन को नहीं मानेंगे संपर्क पहले, संपर्क पहले पहले बात को सुन लो मन को आपने हटा दिया मन को माना ही नहीं आपने तब इंद्रियों के साथ संपर्क है सीधा सभी इंद्रियां जुड़ी हुई है आत्मा के साथ में इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ देखो इधर उधर जाते हो पहले इस बात को क्यों नहीं समझते हैं कि मन को हटा के देखो मन को बीच में मत लाओ मन को हटा करके फिर देखो आत्मा और इंद्रियों के साथ संबंध है यह मैं कहना चाह रहा हूं अब मन को लाकर के क्यों देखना चाह रहे एक पक्ष में मन को ना मानो मन को वहां से हटा दो फिर देखो तब इंद्रियों के साथ मन इंद्रियों के साथ आत्मा जुड़ा हुआ है यह आत्मा के साथ इंद्रियां जुड़ी हुई है सारी इंद्रियां जुड़ी हुई होते हुए भी लेकिन सभी इंद्रियों का ज्ञान नहीं हो रहा है पकड़ में आ रहा है, जैसे नहीं आ रहा है आपको आएगा नहीं ना आपको क्यों आएगा अरे <laughs> क्योंकि आप वक्ता का जो अभिप्राय है उसको समझना ही नहीं चाह रहे हैं। आपके मन में वही आ रहा है मन को बीच में ला रहे हो आप इसलिए समझ में कैसे आएगा आपको अब यही तो कहना चाहते हैं जब मन जो है नेत्रिंद्र के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तब रूप का ज्ञान होता है बिल्कुल बात है उसी को तो हम मानना चाहते हैं वो ही सिद्ध करना चाहते हैं हम लोग इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि मन को वहां सिद्ध करना है हमें अगर मन को नहीं सिद्ध करना है तो फिर बात ही समाप्त है आप जो ये ये दूसरा पक्ष पक्ष कह रहे हैं ना कि के साथ हुआ है बिना पक्ष के भी हम मन को से नहीं कर सकते किस किसके बिना पक्ष पक्ष के ये जो जो आप नहीं कर सकते ना मन को बताओ कैसे कर सकते देखो सब से नहीं जुड़ा है। मन को मान कर के बोल रहे हो ना मैं वही तो कह रहा हूँ मन को मान करके नहीं बोल रहा हूँ इससे पता लगता है मन है कि इसका मतलब यही तो मैं कहना चाहता हूँ मन को मान रहे हो ना मन को मान करके चलने पर तो किसको तो तो इससे पता, कि पता लगता है मन मान करके चले मन ही नहीं है उस स्थिति में बोलो अब भी पगम सिद्धांत से यह मान लीजिएगा कि मन नहीं है पकड़ में आ रहा है आपको मेरी बात अभ्युपगम सिद्धांत से मन को हटा दो मन है ही नहीं मान के चलिए तब इंद्रियां जो है आत्मा के साथ जुड़ी हुई है हैं सभी फिर एक साथ ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है इंद्री आत्मा तो जुड़ी जुड़ा हुआ है उनके साथ में पकड़ में आ रहे हैं ना ये कहना चाहते हैं यहां पर ठीक है जी आत्मा को सिद्ध करने के लिए ही तो बीच में मन को कड़ी ला रहे हैं आत्मा को मन को सिद्ध करना है मन को बीच में इसलिए ला रहे हैं कि एक समय एक ही इंद्री का ज्ञान हो होता है क्यों होता है एक ही इंद्री का ज्ञान क्योंकि मन वहां पर जब उस इंद्री के साथ जुड़ता है तब उसका होगा और नहीं जुड़ता है तो नहीं होगा अगर आप मन को नहीं मानते तो सबका ज्ञान होना चाहिए पर सबका ज्ञान नहीं होता है क्यों नहीं हो रहा है जब इंद्रिया सब आत्मा के साथ जुड़ी हुई है तो होना चाहिए फिर भी नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि वहां एक और ऐसा तत्व है जो सबका ज्ञान नहीं कराता है तब हम मन को सिद्ध कर सकते हैं अब मन को ही नहीं मानेंगे तब तो जुड़ी हुई है इंद्रिया आत्मा के साथ तब तो आप ये सिद्धि नहीं कर पाएंगे कि सब ज्ञान एक ही एक समय एक ही ज्ञान होगा यह सिद्ध करने का आपके पास साधन ही नहीं है तब हमको मन मानना पड़ रहा है मन को हटा देंगे तब इंद्रिया सब जुड़ी हुई मानेगी माना जाएगा यह ठीक तो तो तो तो है, है? कौन आत्मा. एक देशी तो उससे क्या फर्क पड़ता है तो पे पे नहीं सब इंद्रिया आप क्या समझते कि सब इंद्रिया दूर दूर रहती हैं? आत्मा के पास ही तो हैं? है तो भले होने तो आत्मा अलग अलग हाँ तो उसमें क्या फर्क पड़ता है आत्मा एकदेशी है लेकिन उसके पास सामर्थ्य है सभी इंद्रियों के साथ जुड़ने का सामर्थ्य है इससे क्या है एकदेशी होने से क्या है उसके पास सामर्थ्य थोड़ा नहीं होता है अब एटम बम देखो कितना सूक्ष्म होता है लेकिन उसके अंदर सामर्थ्य देखो कितना बड़ा होता है ऐसा कुछ नहीं है सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है ना शक्ति के ऊपर निर्भर करता है बल के ऊपर निर्भर करता है उसके पास कितना बल है खैर कोई बात नहीं हां जी सर्वेंद्रिय सहसंब से अपनी खलु आत्मना सभी इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ आत्मा के होते हुए भी ज्ञान कभी उत्पन्न हो रहा है कभी उत्पन्न नहीं हो रहा है इससे पता लगता है कि वहां पर मन है ठीक है नहीं नहीं ये तो अभी पूरा नहीं हुआ ना भाष्य तेना, तेना आत्मेंद्रियगण्यो मध्यवर्ती मनो अन्मीयते यषे इस कारण से आत्मा इंद्रिय गण्यो मध्यवर्ती आत्मा और इंद्रिया इन दोनों के बीच में मध्यवर्ती का मतलब दोनों के बीच में रहने वाला मनो अनुमत मन का अनुमान होता है यत की सन्निकर्षे अपेक्षते जो सन्निकर्षित में जिसकी अपेक्षा होती है त्ञान साधनम करणम आंतरिकम और तच्च ज्ञान साधनम वह मन जो है ज्ञान का कारण है ज्ञान का साधन है जिसको करण कहते हैं और वो भी कारण करण बाह्यकरण ना होकर के अंतकरण है आंतरिक करण है यथाच स्व यथाच रूप साधनम नेत्र बहिष्करणम ज्ञातु आत्मना उदाहरण से समझा रहे हैं, जैसे रूप का साधक नेत्र है यानी रूप का साधन नेत्र है और वो नेत्र बहिष्करणम ये बाह्यकरण है किसका ज्ञातु आत्मना ज्ञाता आत्मा का जिस प्रकार ज्ञाता आत्मा का बाह्यकरण नेत्र है उसी प्रकार ज्ञाता आत्मा का मन आंतरिक कारण है ये आंतरिक साधन है ठीक है सूत्रार्थ आत्मा इंद्री के साथ आत्मा इंद्री के साथ इंद्री का अर्थ के साथ आत्मा इंद्री के साथ इंद्री का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने पर यानी संयोग होने पर सन्निकर्ष होने पर कभी ज्ञान का होना कभी ज्ञान का होना कभी ना होना कभी ज्ञान का होना कभी ना होना मन का चिन्ह है मन का लक्षण है आप इधर आके बैठिए हाँ जी आगे देखें अगला सूत्र बोलिए द्रव्यत्व, द्रव्यत्व नित्यत्वे, नित्यत्वे वायुना व्याख्याते तस् द्रव्य नित्युनाख्या मनस वायुना नित्युनाल्य व्याख्यात वेदितव्य मन का जो द्रव्यत्व है और उसका जो नित्यत्व है वो वायु के समान व्याख्या की गई है ऐसा समझ लेना चाहिए वायु और वायोर्द्रव्यत्व वायु का जो द्रव्यत्व है यथा खलु अद्रव्यवत्व उसका जो द्रव्यत्व है वो कैसा था अद्रव्यवत्व था यानी वायु द्रव्य का उपादान कारण नहीं है इसलिए वो अद्रव्य वाला है उसी को खोला है अन्य समवायी द्रव्य अनाश्रयित्व न उसका दूसरा कोई समवायी द्रव्य जो आश्रय के रूप में नहीं है नहीं था उसी के समान जिस प्रकार से वायु द्रव्य अन्य द्रव्य का आश्रय नहीं लेता अन्य द्रव्य उसका समवाई कारण नहीं था उसी प्रकार इस मन का भी नहीं है क्रियावत्व क्रियावत्व इंद्रिय प्रेरकत्वे और मन का जो क्रियावत्व क्या है यानी मन की क्या क्रिया है तो कहता है इंद्रिय प्रेरकत्वे न इंद्री को प्रेरित करने का रूप है उसके अंदर यानी उसकी जो क्रिया है वो इंद्रिय को प्रेरित करता है वो इंद्रिय को प्रेरित करने वाली क्रिया उसमें है फिर गुणवत्व उसके अंदर गुण क्या है गंधादि सुखादि ज्ञान जनकत्वेन न गंध आदि जो पांच गुण हैं उनको उत्पन्न करने का सामर्थ्य सुखादि का ज्ञान कराने का सामर्थ्य मन में है गंधादि गंधादि का ज्ञान यानी पांचों विषयों का तो ज्ञान कराने का सामर्थ्य है सुख उत्पन्न करने का सामर्थ्य है दुख को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है ज्ञान को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है मन के अंदर यानी गंधादि विषयों का ज्ञान कराता है सुख का भी ज्ञान कराता है दुख का भी ज्ञान कराता है और ज्ञान को भी उत्पन्न करता है ऐसा है सूत्रार्थ सरल है मन का द्रव्यत्व और नित्यत्व मन का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के समान समझना चाहिए ठीक है हाँ जी वायु तो और दिखाई देखा रहे हैं हैं और जो ना अन्य रहे में है वायु के नेतृत्व में क्यों हेतु कारण वो के रूप में क्या क्या वहाँ में जो कारण बताए थे वहाँ यहाँ के रूप में कह रहे हैं वहाँ नित्यत्व में क्या हेतु दिए थे समवाही कारण न होने से वो नित्य है समवाही कारण न होने से वो नित्य है वो यहाँ दूर में ले ली थे किसको द्रव्य रूप में ले रहे हैं? तो पता कैसा था किस प्रकार है? मानकर वो उसका नहीं है, इस कारण वो द्रव्य है अन्य सुनवाई द्रव्य मतलब आश्रय नहीं है नहीं वो जिसका समवाही कारण नहीं है इसलिए वो तो नित्य है यही तो कहना चाहते तो नित्तिय हैं नित्तिय। नित्गाने नित्गाने चाहते है। वहाँ पर भी ऐसा लिखा हुआ है पर देख लो ना नहीं है जी। तो जो नित्य चंद्र में है, वहाँ पृष्ठ संख्या बताइए तेईस से है पृष्ठ संख्या अद्रव्य द्रव्यम अद्रव्यवत्न द्रव्य अच्छा तेईस में पृष्ठ में अद्रव्यवत्व निव हाँ। तो इसमें क्या है न द्रव्यम द्रव्यम आश्रय समवायि यस्य तद्रव्यम Since... भावो अद्रव्यम तेन अद्रव्यत्वेना अनवयवित्वेना नित्यत्म ठीक है तो ये कहना चाह रहे हैं ये इसका कोई द्रव्य आश्रित कोई द्रव्य आश्रय नहीं है इसका यानी समवाय के रूप में कोई द्रव्य नहीं है इसलिए ये नित्य है वही बात यहाँ कह रहे हैं है। वहाँ जी, हाँ है नहीं नहीं नहीं देखिए द्रव्यत्व नित्यत्वे वायुना व्याख्याते वायु तो एक एक मिनट मैं पढ़ने दो उसको मनसो द्रव्यव नित्यत्व च वायुना तोल्य व्याख्यातम वेदितव्य मन का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के समान समझना चाहिए ठीक है ना यानी मन द्रव्य भी है और वो नित्य भी है ठीक है यहाँ तक आ गया अब अब ये कह रहे हैं वायु द्रव्यव वायु का जो द्रव्यत्व है यथा कलु अद्रव्यवत्व अद्रव्य के रूप में ही असमवायत्व ठीक है ना असमवायित्व न है और समवाय द्रव्य आश्रय इसका नहीं है तो यही है तो दोनों के लिए है द्रव्यत्व के लिए भी है और नित्यत्व के लिए भी है वहाँ जो था द्रव्य होते हैं क्या द्रव्य से मिले हुए है इस प्रकार वायु नहीं है वहाँ ऐसा चल रहे है की वायु अन्य मिला हुआ नहीं होने से द्रव्य है आदि ऐसा नहीं है, कहना चाहते हैं? देखिए दोनों का अर्थ एक ही है वहाँ पर जो बात कही है आप जो कहना चाह रहे हैं कि जैसे पृथ्वी आदि अन्य द्रव्यो का मिश्रण से है ठीक है ना तो अन्य द्रव्यों के मिश्रण से का मतलब है उनका समवाही कारण है समझना अन्य द्रव्य अन्य द्रव्यो से मिलकर के ऐसा मतलब है उनका समवायी कारण है ठीक है ना तो यहाँ ऐसा समवाही कारण नहीं है वायु क्या नहीं है हाँ उसको कहने की जरूरत नहीं है नहीं आप ये परिभाषा कह रहे हैं ना आपके तो नित्य के तो के लिए कह रहे हैं ना द्रव्य के लिए भी कह रहे हैं नित्य के लिए नहीं यहाँ पर मन के लिए जो कहना चाह रहे हैं मन के लिए जो कहना चाह रहे हैं वहा तेईसवे पृष्ठ में जो कहा है वो अद्रव्य के बारे में तो पहले कह और फिर इधर बाईसवें तो अद्रव्य को सिद्ध किया है और तेईस पृष्ठ में नित्यत्व को सिद्ध किया है ठीक है इस तरह का है और यहाँ दोनों के एक साथ सिद्ध कर रहे हैं बस अंतर इतना है नहीं नहीं है। तो यहां उस पर चाहते। अब क्या कहना क्या चाहते मैं समझ नहीं रहा तो हूँ नहीं भाष्य को छोड़ो भाष्य को छोड़िए सूत्र क्या कहता है सूत्र ये कहता है तस्य द्रव्यत्व नित्यत्वे वायुना व्याख्याते उस मन को मन का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के समान समझना चाहिए तो वहाँ जैसे द्रव्य को समझाया वैसे यहाँ समझना चाहिए बस इतना अंतर है कार क्या लिखता है और बाश्यकार का अर्थ आप क्या समझ रहे हैं वो एक अलग बात है लिखे थे। हाँ। इसका लिखा नहीं है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं उससे क्या फर्क पड़ रहा है थी थी थी थी थी हाँ। थी हाँ। तो तो भी है? जो का नहीं वहाँ द्रव्य का नित्यत्व का द्रव्यत्व क्या है से असमवाहित नित्यत्व भी सिद्ध हो जाएगा और भी सिद्ध हो जाएगा तो वहाँ अलग अलग सूत्र आये ना वहाँ पर यही तो आपको समझना है ना वहाँ दो सूत्रों में कहा एक सूत्र में कह रहे हैं बस अंतर इतना है इससे फर्क क्या पड़ रहा है वहा एक एक पदार्थ को दो सूत्रों के माध्यम से समझाया यहाँ मन को समझाने के लिए केवल वायु के समान समझना चाहिए तो वहाँ वायु को दो दो सूत्रों से समझाया ना चाहे पचास सूत्रों से समझाया वो उससे क्या फर्क पड़ता है यहाँ पर उसके समान बोला है ना। तो उसके समान का मतलब वायु के सिद्धि में जो जो कारण है वो सारे लगेंगे यहाँ पर वायु की हाँ ये ये पर नित्यत्व पक्ष पक्ष में में दे रहे में दे रहे रहे और द्रव्यत्व दोनों के लिए यहाँ पर द्रव्यत्व के पक्ष में भी और निक्ष्ट्व निक्ष्ट्व हाँ। ने ने तो है और नित्यत्व के ये जाम जिसके समान के लिए वहाँ पर भी है ना वो दो सूत्रों में है एक सूत्र में एक बात कही एक सूत्र में एक बात कही ना हाँ जी ठीक है आप ना क्या चाहते हैं इससे अंतर आ रहा है मतलब ये ठीक नहीं लिखा जा रहा है ऐसा कहना चाह रहे हैं ये बोलो ना हाँ। न मतलब ये यहाँ ठीक से नहीं लिखा है भाष्य ठीक नहीं लिखा ये कहना चाहते हैं ऐसा है उसको खोलने की जरूरत यहाँ नहीं है क्योंकि वहाँ खोल करके बता दिया है बस केवल इतना कहना चाह रहे हैं यहाँ पर उसका द्रव्यत्व और नित्यत्व वाई के समान समझना चाहिए बस इतना अंतर है नहीं। हाँ हाँ भाष्य में खोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है ना वो एक बार बोल चुके हैं क्यों खोले बार बार हाँ। भाई बा, बा, जब वहां एक बार खोल करके बता दिया है समझा दिया है बस यहाँ एक सामान्य रूप से बोल दिया है बोलने को एक शब्द लिख सकते हैं वो एक शब्द नहीं लिखा है न लिखने से ये नहीं है कि वो इसका अर्थ गलत लिखा जा रहा है हाँ उल्टा लिख उल्टा नहीं लिखे तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको का था हम हाँ दीजिए पहले पहले वहाँ तेईसवे पेज में जो लिखा है वो बताइए ग्यारहवें सूत्र में कहा अद्रव्यत्व न द्रव्यम ठीक है ना यहाँ अद्रव्यत्व द्रव्यम में यहाँ उसके द्रव्यत्व को सिद्ध किया है ठीक है और फिर तेरहवे बारहवें द्रव्य सिद्ध किया वो वो कोई बात नहीं उसका वो एक ही जैसा ग्यारहवा बारहवा एक जैसा ही है फिर उसके बाद तेरहवें नित्यत्व को सिद्ध किया है ठीक है ना यहां पर दो सूत्रों में एक सूत्र में द्रव्यत्व को सिद्ध किया एक सूत्र में नित्यत्व को सिद्ध किया ठीक है ना अब इन दोनों बातों को वहां यहाँ एक ही सूत्र से सिद्ध किया जा रहा है ठीक है और रही बात आपका कथन ये है कि वहां जो अद्रव्यत्व को जो सिद्ध कर सिद्ध किया है जिस बात को लेकर के उस बात को यहाँ को लेकर के सिद्ध किया जा रहा है कहना चाह रहे हैं ठीक है ना तो इसमें अंतर क्या आ रहा है क्योंकि ये जो बात कही जा रही है अद्रव्य अन्य समवायी द्रव्य अनाश्रयित्व ना ये जो कहा जा रहा है इसी से दोनों बातें सिद्ध हो रही है उसका द्रव्यत्व भी सिद्ध हो रहा है उसका नित्यत्व भी सिद्ध हो रहा है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो तो ठीक है ठीक है वो कोई बात नहीं एक जगह एक जगह अलग अलग भी अर्थ कर सकते हो एक जगह एक जैसा जग, अर्थ भी कर सकते हो उसमें क्या फर्क पड़ेगा जो नहीं वो वहाँ प्रसंग इसलिए दो सूत्रों ने कारण से भिन्न भिन्न अर्थ किया है और यहाँ एक ही सूत्र है यहाँ दो सूत्र बना दे तो यहाँ पर भिन्न भिन्न करते हैं आगे आगे तो व्याख्या व्याख्या थे वहाँ जैसे वो पहले के अनुसार क्या है अभी जैसे के है, पहले के अनुसार नहीं होते आगे तीन सूत्र जो आए हैं उसको देख लीजिए और उसको, देख और उसको देख आ, तो आगे जो सूत्र आए हैं कहाँ पर आए हैं वही पीछे स्वामी जी अठस्ट में एक बार द्रव्य नित्यत्व वायुना व्याख्याते हैं तो यहाँ पर क्या कहा है पर कहा है जो में पहले जो कहा उसी की तरह करा कहा ठीक है अभी तो आया इसका तो नहीं कोई बात नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई जरूरी नहीं है वैसा का वैसे ही करना चाहिए क्योंकि यहाँ जो लिखा है इसमें अगर कोई दोष होता तब हम कह सकते इसमें तो कोई दोष नहीं है इससे दोनों से दो हो रहे हैं दोनों हो सकते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है देखिए इस, इस बात को आप समझे भले आने दो उससे उससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक जगह अलग अलग शब्दों से कहा और एक जगह एक शब्द से कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हाँ यदि उस एक शब्द से दो बातें सिद्ध नहीं हो सकते हो तब अंतर आएगा जब आप इस बात को स्वीकार भी कर रहे हो कि ये भी अर्थ हो सकता है वो भी अर्थ होता है दोनों हो सकते हैं तो मान लो ना वहाँ नहीं किया यहाँ किया ऐसा मान लो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं है ठीक है हाँ हाँ जी के लिए हाँ जी हाँ जी जी जी रखा है इस इस एक शब्द के, के दो अर्थ हो सकते हो स्वीकार करके, करके कर रहे हैं कई बार क्या है लेखक जो है मतलब लिखने वाला जहां अलग अलग भी लिखता है कहीं एक साथ उसको जोड़ देता है जैसे आ, स्वामी दयानंद जी ने 18 तत्वों को गिनाते हुए इंद्रिय को कहीं कर्मेंद्रीय को कर्मेन्द्रिय नहीं पढ़ा प्राण पढ़ा दी दि, पढ़ दिया और कहीं 18 को 17 ही लिख दिया ऐसा है ना मतलब 18 तत्वों का समुदाय है तो सत्रह तत्व बना दिया तो सत्रह तत्व बना करके एक पदार्थ को एक पदार्थ में दोनों को रख दिया नहीं नहीं कर वो नहीं है अठारह में जैसे बुद्धि है ना बुद्धि से मन को भी ले लिया और महातत्व को भी ले लिया अथवा अहंकार शब्द से कोई ऐसा किसी में उसको ग्रहण किया है एक तत्व को किसी में ग्रहण मन को ग्रहण किया शायद मन को या म, वो देखना पड़ेगा याद नहीं आ रहा है सत्रह संख्या है वहां पर होना चाहिए अट्ठारह तो अट्ठारह होना चाहिए तो सत्रह क्यों लिखा है तो एक तत्व को दो मान लिया मतलब एक ही तत्व से दोनों का ग्रहण होता हो तो वहां पर एक तत्व को अतिरिक्त लिखने की आवश्यकता नहीं मान करके वहां एक ही में ग्रहण कर दिया और कहीं एक ही में ग्रहण कर दिया कहीं अलग अलग -er भी ग्रहण कर दिया ऐसा हो सकता है हाँ ऐसा भी होता है हा जी द्रव्यत्व द्रव्यत्व इसलिए सिद्ध होता है ना द्रव्य द्रव्य जो है गुणों को धारण करता है ना इसमें गुण है मन के अंदर वो सारे गुण हैं तो गुणों को धारण कर रहा है तो इसका मतलब द्रव्य है हम्म इस हेतु से लेते हुए हम सिद्ध सिद्ध करते हैं तो वो कैसे होता है नहीं ये ये, ये द्रव्यत्तु का मतलब है आ, ये कहना चाह रहे अद्रव्य वत्व का मतलब है अन्य द्रव्य इसका समवाही कारण नहीं है इसे वो नित्य सिद्ध हो रहा है ठीक है ना और द्रव्य तो द्रव्य के रूप में तो सिद्ध है ही मतलब इसको द्रव्य मान करके इसको द्रव्य के रूप में सिद्ध ही कर रहे हैं एक प्रकार से इसको ऐसा कह सकते हैं एक मिनट खालू अद्रव्यवत्वेन वत्वे अद्रव्य वत्व से यहाँ पर अन्य समवाय द्रव्य अनाश्रयित्व यहाँ तो नित्यत्व कोई लेकर के बोल रहे हैं यह नित्य ही सिद्ध हो रहा है इससे आ, वायोर द्रव्यत्व यथा किस स्थान पे वा, वायोर नित्यत्वम यथा अब यही कहना चाह रहे थे अच्छा वहां पर भले हो कोई बात नहीं यहाँ अगर यहाँ इसकी नित्यता सिद्ध हो जाएगा ना द्रव्यत्व तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा हाँ ये द्रव्यत्व ये द्रव्यत्व के लिए है बातचीत बातचीत मत करिएगा। जी जी। तो तो तो द्रव्यत्व का तो तो का दिया है और पीछे वाला जाए नित्यत्व ये करिएगात्व च ऐसा कह करके कर, कर देंगे ना ये पूरी पंक्ति लाग हो जाएगा यानी अन्य द्रव्य अद्रव्य अन्य समवाय द्रव्य अनाश्रय ना ये तो है नित्यत्व के लिए और क्रियावत्व इंद्रिय प्रेरकत्व न गुणवत्व न ये है द्रव्यत्व की सिद्धि में कि नहीं आ रहा वहाँ गुण आदि बताया होगा ना गुण को धारण करने से द्रव्यव को माना होगा ना वहाँ पर इसलिए वो नित्य है इस हेतु से वो द्रव्य है, द्रव्य है। ऐसा कौन सिद्ध कर रहे हैं ये लोग है? नहीं नहीं ये तो ये तो ठीक सिद्ध उदयवीर जी, तो जी ने ऐसा नहीं आ रही। अद्रव्यवत्व न करते हैं अन्य द्रव्य अन्य द्रव्य उसका आश्रय नहीं है जिस द्रव्य का अन्य द्रव्य आश्रय नहीं है वो नित्य सिद्ध होता है ये नित्यत्व का कारण है अद्रव्य तत्व अद्रव्य वत्व ये हेतु है नित्यत्व के लिए ना कि द्रव्यत्व के लिए द्रव्यत्व के लिए तो दूसरे हेतु होंगे नित्यत्व <laughs> के लिए 22 पृष्ठ संख्या जल अग्ना अद्रव्य द्रव्य पृथ्वीजला पृथिवीजलान द्रव्यवंत अव्यसंस अनेक गुणवंता तलु अयुक्त स्पर्श गुणो लृथिवी कलु जल अग्नि अग्निवायु संप्रक् सती गंधा दीवती जल अग्नि ये ये भी हो गया ते सर्वे स्पर्शव वायु वायुद्रव्यवुम त वायुम आश्रितर्थ परंतु वायुस्तु अद्रव्यवा पृथिव्यादीव न द्रव्यन तेन अद्रव्यव स्पर्शवाशुणवायुद्रव्यम यहाँ तो बिल यहाँ तो बिल्कुल अलग हेतु है यहाँ पर हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ ठीक है ये, ये तो ठीक है उसमें कोई आपत्ति नहीं है यहाँ पर ये ठीक ही कहा अद्रव्यत्व से यहाँ पर अन्य द्रव्य आश्रित नहीं है ये नहीं है इसका हेतु मतलब संयुक्त होकर वायु नहीं नहीं है वायु बस ये ये अद्रव्य तत्व का अर्थ है यहाँ पर वो वो ठीक वो अलग बात है वो अलग स्थिति है वो नहीं है यहाँ अद्रव्य का अर्थ ये जो बताया है जैसे वो सम्मिश्रण से द्रव्यवाने ये ऐसा नहीं है इसलिए अद्रव्य है यहाँ पर okay. यानी अद्रव्य शब्द उस जैसा द्रव्य नहीं है ये की नहीं वो दूसरी बात कह रहे हैं ना समवायिको कारण कारण कारण इसका इसका दूसरा दूसरा नहीं नहीं नहीं है दूसरा है ये हाँ। लोग किसी का कर रहे हैं ना होते भी हाँ? वो द्रव्य हो कोई जरूरी नहीं है याद रखना जैसे मैं ये कहूँ शब्द शब्द किसी का समवाही कारण नहीं है ऐसा कहने मात्र से शब्द कोई द्रव्य नहीं बनता उनका ये मतलब है वो जो कहना चाह रहे है ना ये हेतु नहीं बनेगा कि आ, ये इस आ, इसका कोई दूसरा समवाय कारण नहीं है इसलिए यह द्रव्य है ऐसा कोई हेतु नहीं बनेगा ऐसा उन्होंने लिखा बोल रहे हो अगर वो उस तरह लिखा है तो फिर वो उचित नहीं है यहां अद्रव्य वस्तु का मतलब है जैसे वो अन्य द्रव्यों का सम्मिश्रण वाले हैं ऐसा ये अन्य द्रव्यों के सम्मिश्रण वाला नहीं है यह स्वयं अपने आप में स्थित है शब्द का यानी शब्द का अन्य मतलब उसको द्रव्य मानना चाहते हैं सर नहीं नहीं, श, मैं ये कहना चाह रहा हूं गुण को मान लीजिए द्रव्य सिद्ध करना हो हमको किसी भी गुण को द्रव्य सिद्ध करना हो क्योंकि इसका कोई अन्य सम्वय कारण नहीं इसलिए यह द्रव्य है ये ये तो है ये तो है ये तो मैं मानता हूं कि कोई भी गुण है तो उसका कोई ना कोई समवायी कारण होगा तो फिर तो यहां पर ये ये सिद्ध हो जाएगा ये है फिर ये तो ठीक है इनका अगर इस रूप में आप देखेंगे समझ में नहीं समझ में क्यों नहीं आएगा जब इसका कोई अन्य समवाय कारण है ही नहीं है ठीक है ना अन्य कोई समवायी इसका है नहीं है तो अपने आप सिद्ध हो रहा है ना द्रव्य अगर अन्य कोई संवाय कारण हो तो तब हमको शंका होगी कि भाई ये गुण है या कर्म है या द्रव्य है जय रह ऐसे रहते तो अन्य जब कोई संवाय कारण नहीं है तो द्रव्य अपने आप में सिद्ध हो ही जाएगा इसलिए मैं आपको वो कारण बताया है कि थोड़ी देर के लिए हम ये माने कि शब्द का कोई संवाय कारण नहीं इसलिए इसको द्रव्य ऐसा तो हम नहीं कह सकते ना कहने को तो कह सकता यस्मात विषाणी तस्माद अश्व ऐसा कहकर के कोई बोल दे तब तो वो बात नहीं बन पाएगी ना ये तो नहीं बन पाएगा ना उस अर्थ में अगर मैं कहूं कि भाई शब्द का कोई संवाय कारण नहीं है इसलिए द्रव्य है तो संवाय कारण ना होने मात्र से कोई द्रव्य हो ऐसा कोई कारण नहीं बनेगा ये कहना चाह रहा था ठीक है हा जी अभी तो बता रहे थे ना अभी मान लो उसका कोई अन्य समवाही कारण नहीं है इसलिए वो द्रव्य है अन्य अन्य का मतलब कोई भी समवाही कारण नहीं है अन्य बोलो या कोई भी बोलो एक ही बात है ना नहीं नहीं नहीं मतलब कोई नहीं है ठीक है मतलब उसका समवाही कारण कोई भी नहीं है इसलिए वो द्रव्य है अगर समवाय कारण हो तो तब हम कुछ शंका हो सकती है हाँ जी इसलिए उसका अन्य कोई समवाय कारण नहीं इसलिए वो द्रव्य है और अन्य कोई समवाही कारण नहीं है इसलिए ये नित्य भी है दोनों दोनों के लिए लागू होता है वो तो पहले बता ही रहा हूँ ना मैं तो था था था। ऐसा है इस सूत्र में एक ही शब्द से दोनों सिद्ध हो जाएंगे लेकिन वहां पर जो अलग अलग बताए अलग अलग हेतुओं से बता है वो तो मैं पहले से यही तो बात कहना चाह रहा हूँ इसी एक बात से दोनों सिद्ध होंगे वो मैं समझ रहा हूं आपकी तो बात पर को पर वो कोई जरूरी नहीं है कि वहां ऐसा किया तो यहां पर भी ऐसा करे ऐसा जरूरी नहीं है भूल नहीं भूल नहीं नहीं नहीं है भूल नहीं है नहीं भूल तब माना जाएगा जब गलत हो जब ये गलत हो ही नहीं रहे तो भूल कैसे होगा ये मतलब दोष तब कहोगे ना जब वो दोषयुक्त बने नहीं, इतना क्या मतलब आपने नहीं एक भाई मतलब? भाष्य भाष्य। का नहीं तो से तो मैं से मैं आपकी बात को मान रहा हूँ ऐसा करना भूल नहीं है ऐसा करना दोष नहीं है ऐसा करना लेखक की स्वतंत्रता है ऐसा मान लीजिएगा ठीक है चले हम आगे तो कर देंगे नहीं वो जैसा लिखा वैसे ही रहने दो उसमें कोई फर्क जैसा लिखा उसमें दोनों में सही है नहीं भी कहा तो समझ लो ना क्या फर्क पड़ता उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा हा जी सूत्रार्थ तो हो गया अगला सूत्र देखें बोलिए प्रयत्न अयोगपद्यान अयोगपद्याच अध्यय कर लो मन मन एक है मन अनेक नहीं एक ही है हां मन एक ही है ना एक शरीर में एक है हां जी सर्व कर्मेन्द्रियुगपद प्रयत्न न बनती सभी कर्मेन्द्रियों से एक साथ कर्म नहीं होते हैं प्रयत्न का मतलब या कर्म है सभी कर्मेंद्रियों से एक साथ कर्म नहीं हो सकते अगली बात सर्व ज्ञानेन्द्रिय युगपद ज्ञानानि न भवंती सभी ज्ञानेन्द्रियों से एक साथ अनेक ज्ञान नहीं हो सकते ठीक है तेना एकम मन सिद्ध्य उससे मन एक है ऐसा सिद्ध होता है एक सभी आ, बोलो क्या मतलब नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं एक एक इंद्रिय के साथ एक ही एक समय एक इंद्रिय के साथ ही जुड़ेगा रहा हूं और देख रहा हूं। तो हो और ये कैसे रहा है? हाँ जी <laughs> और आप आप आचार्य अपने आचार्य सत्यजीत जी की भाषा में बोल रहे हो <laughs> <laughs> मेरे को पता है वो ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं हा? ये एक साथ नहीं हो रहा है वो बारी बारी से हो रहा है, <laughs> बारी -बारी से हो रहा है। <laughs> हाँ हाँ और और और, और दो चार बातें बोलो उनकी वो आगे आ रहे हैं ना इसी में अलात चक्रवत लिखा है ना अलात चक्रवत और ज्वलत दंडवत ये दो उदाहरण दिए नहीं तो ये पंखे के समान ये ये भी कोई भी उदाहरण दे सकते हैं हाँ। हाँ तो दो काम तीन काम कर लो ना आप यूं भीक भी कर रहे हो हाथ भी ला रहे हो पाऊ भी चला रहे हो मुंह भी चला रहे हो और बोलो हाँ जी ठीक <laughs> बात है <laughs> नहीं ठीक बात है आपका प्रश्न मन का काम है वो एक समय ठीक ठीक है एक समय एक ही काम करता है मैंने ठीक है तक हुआ तो ये ये बात कहां पर आ गई थी का का क्या कह रहे हैं हाँ आप बोलिए सभी, कर सभी कर्मेंद्री एक साथ काम नहीं कर सकते ठीक है वो एक साथ आपको ऐसा लग रहा है उसकी गति तीव्र होने से आपको एक साथ लग सकता है जैसे ये जो पंखे तीन पंखे मतलब तीन पत्ती है ना इसकी तीन पत्तियां एक साथ मतलब अलग अलग उनका हो रहा है ना मतलब क्रम से आ रहे हैं उसका क्रम दिखता नहीं है क्यों वो गति तीव्र होने से नहीं दिखता है तो ऐसे ही जो एक साथ व्यक्ति कर्म कर रहा है ऐसा तो आपको लगता है वो एक साथ नहीं कर रहा बारी बारी से कर रहा लेकिन वो गति उसकी तीव्र होने से वो एक साथ लग रहा है आपको प्रती एक साथ हो रही है लेकिन वास्तव में एक साथ नहीं हो रहा है कर्म से हो रहा है हाँ जी कर्म कर्म एक साथ हो रहा, तो तो एक साथ तो तो नहीं हो रहा है, मन एक साथ एक के साथ रहा है। तो नहीं अने एक साथ एक साथ कर्म अनेक कैसे होंगे जब तक मन नहीं जुड़ेगा देखिए हमारे शरीर के अंदर की बात हो रही है बाहर की बात नहीं हो रहा है क्योंकि भाई बाहर भी अनेक कर्म जो हो रहे है ना वो अनेक कर्म तो अलग अलग कारण से हो रहे हैं मैं आप हिल रहे हैं मैं बोल रहा हूँ ये कुछ कर रहे हैं वो कच्चे है, वो तो अनेक कारण हो गए ना ज्ञान का तो ठीक लगता है है कि ज्ञान ज्ञान हमें एक बार में विषय का होता है। जब ज्ञान होता है तो कर्म भी ऐसा ही है कर्म भी एक समय एक ही हो सकता है दो नहीं हो सकते हैं देख तो तो रहा रहा था था लेकिन मन न होने के कारण उसको पता ही नहीं कर्म हो कौन सा कर्म हो रहा है देखने कर्म। वो कर्म नहीं है देख <laughs> वो तो वो तो ज्ञान देखे देखना वो कर्म नहीं है देखना तो जानना है मतलब देखना नहीं है कुछ कर्म नहीं हो रहा आंख खुली है ये बोलो बस कर्मेंद्री बना रहे हो आप नहीं आंख खुली है बस इतना है देख नहीं रहा आंख खुली है आंख का खुला रहना अलग चीज है और देखना एक अलग चीज है देखना का मतलब है ज्ञान हो रहा है ठीक है ना मैं जो तब देख हूं, तो हिलाना हो, तो हो सकता सर? ये हिलाना कर्म अलग है देखना ज्ञान प्राप्त करना अलग है मैं एक सकता मन एक इंद्री के साथ एक बार, अच्छा तो कर्म कर्म पहले एक बात समझ लो कर्मेंद्र के साथ एक ही कर्मेंद्र के साथ जुड़ेगा अनेक अनेक्रियों के साथ जुड़ेगा एक के साथ, एक के साथ जुड़ रहे ना तो एक एक कर्मेंद्र के साथ जुड़ेगा तो उस कर्मेंद्री वाला कर्म ही होगा दूसरा कर्म नहीं हो सकता इधर उधर पहले इधर पहले सिद्धांत को स्थापित करो हमेशा सिद्धांत को सामने रख करके बात की जाती है इधर उधर जाओगे तो भटक जाओगे आज यही बता रहा था मैं हमारे पहले सिद्धांत बताओ कि क्या कर, मन एक समय एक कर्म कर्मेंद्री के साथ जुड़ेगा या दो कर्म इंद्रियों के साथ जुड़ेगा या पांचों के साथ जुड़ेगा एक समय तो पहले पहले सिद्धांत तो समझ लो आप कि क्या मन एक इंद्री से एक ही कर्म कर्मेंद्र के साथ जुड़ता है या दो के साथ भी जुड़ सकता है या तीन के साथ भी जुड़ सकता है अब उत्तर दो <laughs> मतलब आपको पता नहीं है। था था है। ये <laughs> इधर उधर भाग रहे हैं आप इधर उधर भाग रहे हैं आप <laughs> कर्मेंद्रिया एक, एक, है। एक आ, मन का एक ही कर्मेंद्र के साथ एक समय जुड़ता है जिस समय कर्मेंद्र के साथ जुड़ता है तो उसका कर्म होगा ठीक है ना फिर दूसरे कर्मेंद्र के साथ जुड़ेगा तो उसका कर्म होगा फिर उसका बंद होगा इसका जुड़ेगा जैसे होगा पहले पहले इस बात को समझ लीजिएगा कर्म चलता तब रहेगा जब उसके साथ मन जुड़ा रहेगा याद रखना उसके बिना नहीं पहले सुनो बात को समझो गति इतनी तीव्र है वो इसके साथ जुड़ करके फिर इसके साथ भी जुड़ता है उसके साथ भी जुड़ता है इसके पास साथ जुड़ता है और सबके साथ जुड़ता रहता है क्रम से बारी बारी वो कर्म आपको पकड़ में नहीं आएगा इतनी तीव्र गति है हाँ ये समझ लेना यानी वो अस्त्यन्द्र के साथ जुड़ा है हाथ हिलने लग रहा है ठीक है ना इसके साथ जुड़ेगा इतनी शीघ्रता से पाद्री के साथ जुड़ गएगा फिर इसके साथ जुड़ेगा इसको भी उसके साथ जुड़ेगा उसको भी दोनों की ला रहा है और एक साथ दोनों हिल रहे ऐसा दिखेगा गति तीव्र होने के कारण से ऐसा नहीं हो सकता कि वो इसके साथ जुड़ गया अब इस, इसको क्रियान्वित रखा ये किराया इसकी होती रहे अभी ये चलती रहेगी बिना मन के जुड़े अभी इसको हिला रहा है ऐसा नहीं होता हाँ, एक हाँ, साथ नहीं उड़ सकते तो हैं हाँ हाँ, हाँ, तो हाँ है, है। वो रुकता नहीं है आपको दिखता नहीं है ऐसा आपको ऐसा दिखता नहीं है वो रुकता भी है और चलता भी है <laughs> हाँ याद रखना क्योंकि हाट देखे ना हृदय हृदय निरंतर काम कर रहा है लेकिन वो रुकता भी है और काम भी करता है पर वो पता नहीं लग पाता आपको सूक्ष्मता से देखेंगे तो पता लग जाएगा आपको ऐसा नहीं होता है आप फिर तो मन का सिद्धांत ही गड़बड़ा जाएगा एक समय एक कर्मेंद्र के साथ ही जुड़ता है तो वो जो कर्म होगा वहां कर्म तब तक होता रहेगा जब तक वो जुड़ता रहे जुड़ा रहेगा अगर वो जुड़ना उसका अलग हो गया तो फिर वो कर्म नहीं होगा या कोई शब्द नहीं हो रहा याद रखना भाई वहां संयोग के न रहने पर भी शब्द सुनाता सुनाई देता रहेगा ऐसा नहीं यहाँ पर शब्द की प्रक्रिया नहीं है तो कर्म ही है कर्म तभी होगा जब तक संयोग चलता रहेगा तब तक कर्म चलता रहेगा संयोग हटते कर्म बंद प्रयत्न के हटते ही कर्म बंद हो जाएगा यही सिद्धांत है नहीं नहीं ये तो नहीं ना। ये, ये तो ना तो कर्म, कर्म अनेक मतलब बिना मन के जुड़े न न कर्म ज्ञान भी और कर्म भी दोनों दोनों के लिए कह रहे हैं ना यहाँ पर यही तो सूत्र कह रहा है सिद्धांत देखो ना सिद्धांत क्या कहता है नहीं। या, तो यहां यहाँ कह रहे हैं यहाँ कह रहे हैं तो ठीक है कोई बात नहीं है जब यहाँ कह रहे हैं तो यहाँ के अनुसार उसको मान लो उसमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि विरोध तो कहेंगे नहीं है कोई विरोध है ही नहीं दोनों बातें कह रहे हैं यहाँ पर प्रयत्न अयोगपद्यात ज्ञान अयोग एकम मन ये सूत्रकार स्वयं कह रहे हैं हम क्या करें क्योंकि कर्म भी एक समय एक ही होगा और ज्ञान भी एक समय एक ही होगा न कर्म अनेक होंगे न ज्ञान अनेक होंगे ये सूत्र कह रहे हैं अरे इसलिए आपको समझ में आ रहा है क्योंकि आपने ज्ञान वहां ज्ञान का प्रसंग था वहां कर्म का कोई ऐसा प्रसंग ही नहीं था वहां कर्म को लेकर के ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई इसलिए उन्होंने ज्ञान को हेतु बनाया इसका मतलब ये थोड़ा कि यह हेतु नहीं बनेगा आपको ज्ञान का भी अनुभव नहीं होगा कर्म का भी अनुभव नहीं होगा उसका भी नहीं होगा उसका भी नहीं हो रहा है वो कैसे हो रहा है आपको देख भी रहा हूं गंध भी साथ साथ ले रहा हूं पता नहीं लगेगा गंध भी चल रहा है स्मेल भी कर रहा हूँ और ऊपर से रस भी साथ साथ ले रहा हूं रस का अनुभव हो रहा है गंध का अनुभव हो रहा है रूप का भी अनुभव हो रहा है तीनों एक साथ हो रहे हैं तो लगता है। अच्छा ऐसे ही वहां कर्म का भी कभी ऐसा लगता है कमाल कर दिया आपने यहाँ तो नहीं लग रहा है वहां लगेगा कमाल कर दिया आपने हाँ जी हाँ मतलब एक, एक जान और ज्ञान भी हो रहा है एक और कर्म भी हो रहा है तो ये मानना पड़ेगा एक समय में दो इंद्रियों के साथ मन जुड़ता है यह मानना पड़ेगा जब दो इंद्रियों के साथ जुड़ता है तो तीनों के साथ क्यों नहीं जुड़े चार के साथ क्यों नहीं जुड़े पांच के साथ क्यों ना जुड़े फिर वहां ये नियम नहीं बना सकते नहीं जुड़ता है ना विक्षिप्त वालों का भी बिना जुड़े वो कर्म कैसे करेगा बिना जुड़े ज्ञान कैसे करेगा जुड़ता सबका जुड़ता है विक्षिप्त में भी जुड़ता है क्षिप्त में तो जुड़ता है मूड में भी जुड़ता है एकाग्र में भी निरुद्ध में भी सब में जुड़ता है निरुद्ध में कह सकते कि मन रुकता है मन जुड़ता नहीं है मतलब तो क्रिया नहीं होती है मन की निरुद्ध अवस्था में तो मन की क्रिया नहीं होती है बाकी चारों अवस्थाओं में क्रिया होती है मन की नहीं वो अचेत मन में मन रुकता नहीं है आ, मन तो काम करता है वो आंतरिक रूप से क्रिया करता है इसलिए तो वो जान रहा है अवचेतन मन में उसको ले जा करके उससे बुलवाते रहते ना ये बताओ वहां आप आ, इतने साल पहले का, क्या कर रहे थे आ, वहां आपने उससे क्या बोला ऐसा कुछ निकलवाते हैं ना उससे बातें उसे मन को जोड़ करके मन काम कर रहा होता है वहां पर मन काम नहीं कर रहे इसका मतलब आप मूर्चित हो गए याद रखना कोमा में चले गए मन जहां काम नहीं करता तो समझ लेना मन नहीं काम करता है तो इंद्रिया काम नहीं कर रही है, तो इंद्रिया काम नहीं कर रही हैं तो शरीर भी काम नहीं करेगा कोमा में चले जाएंगे निरुद्ध अवस्था तो नहीं कह सकते <laughs> मूर्छित अवस्था कह सकते निरुद्ध अवस्था <laughs> में तो वो, वो सचेत है वो आत्मा काम कर रहा होता है वहां पर और मूर्छित अवस्था में मन भी नहीं काम कर रहा आत्मा भी जब मन ही नहीं कर रहा तो आत्मा भी काम नहीं करता निरुद्ध अवस्था में मन काम नहीं करता लेकिन आत्मा काम करता है वहां पर हाँ जी संकल्प का मतलब है वो आ, आ, विचार करता है कि ये करूं या ना करू इंद्रियों से चाहे इंद्रियों से जुड़ करके कर सोचता हो चाहे कर्म इंद्रियों के साथ जुड़ करके मतलब ज्ञान करूं या ना करूं ठीक है या ये कर्म करूं या ना करूं जब कर्मेंद्री से जुड़ता है तब भी उसका संकल्प विकल्प चलता है जब ज्ञान प्राप्ति के लिए जुड़ता है तब भी संकल्प विकल्प चलता है दोनों स्थितियों में चलते हैं हाँ जी वो तो केवल कह रहे हैं इसे कथन कर।, <laughs> तो कथन कर रहे हैं प्रत्यक्ष तो ये भी तो है आला नहीं आ... मतलब एक का मानना नहीं एक का मानना दूसरे का ना मानने के पीछे हेतु इनके पास नहीं है और दूसरी बात प्रत्यक्ष ये भी है ना हमारे सामने अलात चक्रवत अलात का मतलब समझते हैं अलात किसको कहते हैं एक, एक तो पांगी तो पांगी तो पांगी तो नहीं अला कहते हैं लकड़ी को अलात चक्रवत ये दिया नहीं यहाँ पर अलात कहते हैं लकड़ी को लकड़ी के चक्र के सामान जो कुमार लकड़ी का चक्र बनाता है ना उस चक्र के समान ये इसका मतलब है अलात का अलाद कहते हैं लकड़ी को और अलात चक्रवत मतलब लकड़ी के चक्र के समान ये इसका मतलब है हाँ जी अच्छा तो <laughs> कौन सा चक्र नहीं वहाँ जो उनका प्रश्न है वो चक्र एक बार घुमाने पर घूमता ही रहता तो उसमें वेग दे दिया ना वेग के कारण से घूम रहा है से। कोई बात नहीं उनका उत्तर दे दो नही हाँ जी हमारा ध्यान तो कहीं ना मुसलमान निकलता रहा हमारा। ही चलता रहा चलता रहा। चलता रहता है तो तो तो तो तो रहता रहता मैं हमें तो आप क्या कहना चाहते है इससे मतलब आप ये कहना चाहते दो काम हो सकता तर्ण। है तर्ण। मतलब उसको दे दी जाती है तो चलता रहता कुमर तो <laughs> नहीं ना ऐसा नहीं भाई आपको होता है ऐसा आप कह रहे हो ना करते हैं देखिए देखिए होता है अलग चीज है मतलब लोग ऐसा करते हैं ये अलग बात है लेकिन वास्तव में ऐसा होता है नहीं होता वो बात है मतलब आप ऐसे बोल रहे जैसे कि आप सिद्ध हैं आप यानी देखिए सबका अनुभव गलत भी होता है और सबका अनुभव सही भी होता है ठीक है नहीं ये सही के पीछे आपको कारण बताना पड़ेगा हमारे पास तो प्रमाण है आपके पास कोई प्रमाण नहीं सुनिए प्रत्यक्ष ये भी तो है ना चक्र को घुमाओ वहाँ बारी बारी से होता हुआ भी एक जैसा दिख रहा है एक साथ होता हुआ दिख रहा है चक्र में वो भी तो प्रत्यक्ष है जो इन्होने जो हेतु दिया है जो तो ये प्रत्यक्ष ऐसी विरोध है अगर इनके उदाहरण से अगर ये जो राष्ट्रांत मन में जो घटाना चाह रहा है इस चीज को अगर ऐसा ही माने, तो फिर तो तो फिर फिर होना चाहिए कि एक बार जिस विषय के लिए मन को लगा दिया, फिर तो उसकी रुकने का फिर कोई समय निश्चित नहीं होगा। ऐसा वो सारा, वो सारा देखिए देखिए सुनिए सुनिए देखिए, जिसका हाथ पैर ना हो उसके बारे में बातचीत करने का कोई औचित्य नहीं है पहले इस बात को समझ लीजिएगा जहाँ प्रश्न कोई अच्छा नहीं है पहले इस बात को समझ लीजिए यहाँ दूसरी बात चल रही है वहां दूसरी बात है वह, वहां वेग वहां वेग का, नए नए कर्मों को उत्पन्न कर रहा है ठीक है ना वहां जब तक वेग रहेगा तब तक कर्म उत्पन्न होते रहेंगे यहाँ कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं आ तो आत्मा जो है जिस कर्मेंद्री को प्रेरित कर रहा है जिससे कर्म करवा रहा है वो कर्म होता रह रहा है बस ये हाजी तो यहाँ पर तो माल लोग के अनुसार के अनुसार फिर तो मैं देख रहा हूँ तो फिर तो मेरे को तो बस दिखते ही रहना चाहिए दिखते ही रहना चाहिए नहीं नहीं फिर नहीं क्रिया क्रिया का उदाहरण दो क्रिया का मतलब जब हाथ को रहना चाहिए मुझे जी भी जी प्रत्यक्ष याद है आज सभी ने भी ये कहा हुआ है की कर्म तो पंकजी दे सकते तो कर्म चलता रहे और मेरे को प्रमाण मिल जाएगा ये प्रमाण है नहीं यहाँ पर मैं इससे प्रमाण दिखा रहा हूँ यहाँ अर्थ न्याय के मेरे को तो ऐसा लग रहा है यहाँ कारण प्रयत्न अयोग पद्धत ज्ञान अयोग पद्धत है की प्रयत्न रूप ज्ञान का अयोग क्या अर्थ ले रहे हैं होगा कर्म के लिए इसी को जी खंडित करते देगी जैसा इन्होंने कहा था कि वेग देने पर फिर तो वो चलता रहता है है ना तो वहां पर प्रयत्न कार्य नहीं कर रहा है तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर भी अगर माने कि चलता जा रहा है लेकिन यहाँ पर आत्मा का प्रयत्न भी कारण बनता है इनको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जब उसने वेग दे दिया चलता जा रहा है इनके अनुसार जब उसको वेग मिला और वो चलता जा रहा है तो फिर आत्मा के बिना प्रयत्न से वो चल रहा है सिर्फ वेग से चल रहा है ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा नहीं इलाते रहते है तो लेकिन वह प्रयत्न तो है ना आत्मा प्रयत्न है ना ना आत्मा उसके नोचुआ हमें कोई आपत्ति नहीं है पहले इस बात को हम इसको लंबा चलाएंगे नहीं हमें आप प्रमाण ले आओ हम मान लेंगे खंडित होगा नहीं खंडित ना करो नहीं करो उनकी दृष्टि देखिए उनकी वो तो उनका प्रत्यक्ष है ना प्रत्यक्षम महाप्रमाण लेकिन हमारे पास में शब्द प्रमाण है अगर आप शब्द प्रमाण लाएं तो हम स्वीकार करेंगे हमें कोई आपत्ति नहीं यहाँ तो शब, शब्द प्रमाण स्पष्ट है प्रयत्न अयोग पद्या ज्ञान अयोग पद्या एकम मन हा जी हाँ मिल जाए तो तब बात लेंगे आपको ज्ञान समझ में आ रहा है कर्म क्यों नहीं समझ में आता है नहीं आ रहा, में कैसे आ, वो भी तो प्रत्यक्ष है ज्ञान भी एक साथ हो रहा है हमको अच्छा अच्छा देखो ऐसा थोड़ा होता है देखो बातचीत करने का कोई आधार तो आपको देना पड़ेगा ऐसे व्यर्थ बात करते जाओ आप ऐसा हो ही नहीं सकता समझ में इसलिए नहीं आएगा ना आपको प्रमाण नहीं दिखने दिख नहीं रहा तो है नहीं वो वो आपके देखिए सुनिए आपके आपके हट के कारण से वो ऐसा कह रहे हैं क्योंकि क्योंकि ज्ञान भी एक साथ नहीं होता यह सिद्ध है ऐसे कर्म भी एक साथ नहीं होता ये भी प्रमाण से सिद्ध है अगर आपके पास कोई शब्द प्रमाण हो तो आप जब लाएंगे तब उस पर विचार कर लेंगे हमारे पास तो शब्द प्रमाण नहीं यहाँ पर प्रत्यक्ष तो हमारा प्रत्यक्ष भी है ना जब दोनों में विरोध आता है जब आ, मैं अब इसका इसकी चर्चा नहीं करना चाहूँगा अब प्रमाण ले आओ तब जी जी बात करेंगे वो तो अच्छी बात है पहले तो प्रमाण तो लाने दो ना क्यों हम इसके तो इसको चलिए कोई बात नहीं प्रमाण प्रमाण लाइए कोई बात नहीं प्रमाण जब प्रमाण आएगा तब मान लेंगे ना उसमें क्या दिक्कत है नहीं आप प्रमाण लाके तो दिखाओ कि तो क्यों नहीं सुनेंगे जब प्रमाण लाएंगे अभी।, <laughs> अभी के लिए हाँ ये अभी के लिए तो का सूत्र हाँ। को पूरा कर लीजिएगा तेना एक मन सिद्ध थी उससे एक मन सिद्ध होता है ठीक है क्रमीण आज सुबह से मेरे गले में वास्तव में कोई अटका हुआ ऐसा लग रहा है सुबह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि गले में कोई अटक गया है ना वो अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है जी कुंजल भी कर लिया फिर भी वो ऐसा अटका हुआ लग रहा है कभी कभी खाने में कोई ऐसी चीज जाती हो या ऐसा कोई पता नहीं क्या हुआ वो कहीं अटका हुआ लगता है मतलब यू कोई ऐसा लग नहीं रहा है लेकिन हाँ, महसूस होता, होता है और कई बार उससे खांसी आ जाती है, निकल जाता है। वो वो लेकिन नहीं निकला अभी तक अभी तक वही अटकाओ रह रहा है <coughs> वो अभी तक है ऐसा ही अटका हाँ जी क्या कौन सी बात जो अटक चलो अच्छी बात है अगर ऐसे अगर ऐसा अटकने लग जाए ना तो हम तो किसी किसी को भी अटका सकते फिर तो हम किसी किसी शत्रु व्यक्ति के मन कह भाई ये मान नहीं रहा इसके मन में कोई बात अटका देते हैं ऐसा होता है नहीं ऐसा नहीं होता है ना चलिए संयोगम अपेक्षा क्रमेण संयोगम अपेक्षा मन <coughs> देखो वो अटका हुआ है <laughs> प्रयत्न नहीं नहीं इसको पूरा करूंगा मैं प्रय, प्रयत्न से यहाँ पर वैसे कर्म को लिया जा रहा है प्रयत्न से आत्म प्रयत्न नहीं लेना यहाँ पर नहीं संयोग हाँ जी नहीं जल तो नहीं चाहिए वो हो जाएगा अभी ये हो जाएगा वो आस करके वो और ज्यादा ठक गया लगता है <coughs> संयोग नहीं अभी मैं करता हूं संयोगम, आ, संयोगम अपेक्षा मना प्रयत्न निमित्त ज्ञान निमित्त चाहती संयोग की अपेक्षा करके ही मन प्रयत्न का कारण यानी कर्म का कारण और ज्ञान का कारण होता है नर्तक्या उदाहरण दे रहे हैं नर्तक्या चरण चालन गानादि व्यवहार न वस्तु तो भवन्ति। नर्तक्या जो नाचने वाली है उसके कर हाथ चरण पाऊँ चालन आगे बढ़ना और गाना आदि जो व्यवहार है ये न वस्तुनो भवन्ति। वस्तुतः वस्तुतः वास्तव में एक साथ ये नहीं होते तेपि क्रमेण एव भवन्ति। वे क्रियाएं भी क्रम से ही होते हैं ठीक है ना मनस आशु संचारित्वाद क्यों मन शीघ्रता से काम करने के कारण से यानी मन के शीघ्रता से काम करने के कारण से तस्या क्रम त्रम त्रमो न लक्ष्यते अलाक्रवत अलात चक्रवत अलात चक्रवत, चक्रवत, चक्रवत लकड़ी के चक्र के समान परिभ्रम घूमने में कलु उबे तो ज्वलत दंडवत परिभ्रमण किसी को घुमाना हो यानी किसी को घुमा रहे हो तो लकड़ी के दोनों ओर जला दो कुछ कागजादी या याथवा कपड़ा बांध करके उसको लकड़ी के दोनों ओर जला दो और उसको परिभ्रमण है उसको घुमा दो गोल तो एक गोल सा चक्र आपको दिखाई देगा क्यों आशु संचारित शीघ्रता से उसको चलाया गया होने से ऐसा ठीक है सूत्रार्थ प्रयत्न अयोग पद्या कर्मों का एक साथ ना होने से या कर्म एक साथ ना होने से ऐसा भी लिख सकते कर्म एक साथ ना होने से आ, एक साथ ज्ञान और एक साथ ज्ञान ना होने से एक साथ कर्म ना होने से और एक साथ ज्ञान ना होने से मन एक है ऐसा सिद्ध होता है आवाज में भी कुछ गलत आ, गलत कह रहा हूं आवाज में आ, करक, करकस दिख रहा है ना आपको मेरी आवाज में नहीं कफ भी नहीं अटका है कफ भी नहीं अटका है वो उल्टी भी करके देखा और क्या कहते हैं गरारे भी करके देख लिया है जुकाम होने वाला नहीं ऐसा लक्षण भी नहीं दिख रहे हैं। नहीं मतलब जुकाम होने वाला होता है ना तो नाक में वो लक्षण दिखाई देते हैं मेरे को पता लग जाता है एकदम जुकाम होने लगेगा ऐसा लगे ना खाना बंद कर दो अपने आप ठीक हो जाएगा वो देखते हैं ऐसा कोई ऐसा तो है ही नहीं मतलब कोई चुभ रहा हो ऐसा कुछ कट रहा हो ऐसा कुछ नहीं लग रहा बस केवल कभी कभी वो बातचीत करते समय वो बात रुक जाती है मैं वो संभल संभल करके कर रहा था लेकिन ये हसना आदि के कारण से और ज्यादा हो गया सुबह सुबह से हाँ देख सकते हैं आप उपाय तो कई हो सकते हैं उपाय तो कई हो सकते हैं हाँ जी घी एक उपाय आ गए दो उपाय हो गए नहीं मैं कोई अस्वस्थ नहीं हूं वो तो केवल वो वाली बात है वो आ, आपकी आपकी वाली बात जो है ना वो कोई बात अटक गया गले में कोई बात अटक गई मतलब कोई बात नहीं ऐसे चलता रहता है ठीक है कौन सी बात थी साथ आ, वो तो साथ में है ठीक है वो तो कोई बात नहीं मेरे कोई और बात करनी थी, तो थी के नहीं ऐसा कुछ नहीं नहीं वैसे आ, तीसरा चौथा एक साथ हो जाएंगे दो अध्याय फिर वो बीच में अधूरा कैसे करेंगे नहीं अभी कितने दिन हमारे पास छः दिन है ना छ दिन है ना हमारे पास हाँ जी एक दो तीन चार पाँच छत आठ आठ नौ पेज है आप बिना सिद्धांत के प्रश्न करते रहेंगे तो फिर वो एक पेज भी नहीं होगा हा जी मन नहीं, तो हो, जाएगा। मन? <laughs> नहीं तो हो जाएगा। अच्छा मन नहीं अटका है तो ठीक है हो जाएगा ऐसा भी है मन अटक मन जाता है तो फिर नहीं होगा हो सकता है नहीं होगा तो देख लेंगे वैसे तो हो जाना चाहिए और हो जाएगा तो परीक्षा आपकी भी परीक्षा हो जाएगी उनकी भी परीक्षा हो जाएगी न्याय दर्शन अभी कहा हुई नहीं काफी समय हो गया उनका पुणार, पुणार, पुणार। वो दोबारा परीक्षा हुई कुछ लोगों की कुछ लोगों की दोबारा हुई आपका आपका भी तो बंद रहा है ना पाठ इसलिए पता नहीं लगा वैसे आ, दूसरा अन्निक हमारा जो चल रहा है ना दूसरे अध्याय का दूसरा अन्न उसमें लगभग कितने सूत्र है सत्तर के आसपास है हाँ अड़सठ ऐसा सूत्र है तो ये कुछ ही दिन नहीं वो काफी दिन से चल रहा है ना दूसरा अन्य का ठीक है चार बजने वाला है ओंकार ओ। सबको नमस्ते